वैसे लिखे ये भी शब्द है कई तरह के शब्द है ठीक है तो ये कई प्रकार के शब्द हैं सभी दोए फंटे का मतलब है सबतों शैतांत तो तो के प्रकार में जीरो हां तो कान से सुनाना माने माने थोड़ी दिन तो वही माना ना मतलब तो फिर ये तो परिंद्री का आंख का विषय पत्र का शब्द है ये तो फिर इंद्री बारिश का आंख का इस का हो गया समझ लीजिए तो है कौन सा जो कागज पे लिखा, तो लिखा है हाँ, उसकी एक परिभाषा है कि वो शब्द है।, है, ना है हाँ तो उस शब्द से जो आपको ज्ञान हुआ उस शब्द में ये लिखा है कि इस धरती पे सात समुद्र है आपने ऋषियों की पुस्तक पढ़ ली उसमें लिखा है कि धरती पे सात समुद्र हैं तो समुद्र तो देखा नहीं आपने तो आपको तो ज्ञान हो गया धरती पे साथ समुद्र है कौन से प्रमाण से हुआ शब्द प्रमाण से वो शब्द प्रमाण बोला हुआ भी हो सकता है लिखा हुआ भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं उन दोनों का नाम शब्द प्रमाण जब आप आँख से बंबई में जाके या केरल में जाके समुद्र देखोगे तब होगा प्रत्यक्ष तो भाई हाँ ये एक समुद्र तो ये है और फिर अमेरिका तक घूम के आओ तब सात समुद्र दिखेंगे तब होगा उनका प्रत्यक्ष नहीं तो पुस्तक पढ़ के तो ये शब्द प्रमाण है चाहे उपदेश सुन लो और चाहे पुस्तक पढ़ लो ये दोनों ही शब्द प्रमाण नेट पर जो देखते हैं ना आ, जो देखते हैं उसकी फोटो का प्रत्यक्ष उस असली द्रव्य का नहीं असली द्रव्य तो आँख से वो समुद्र देखेगा तब असली होगा अभी तो फोटो में तो आ, नकली प्रत्यक्ष ये नकली प्रत्यक्ष मत कहो इसको <laughs> उसको फोटो का प्रत्यक्ष कहो नकली नहीं आ, फोटो का प्रत्यक्ष है ये हाँ उस... चलो इस तरह से कहो तो ठीक वो नकली कहने से लोगों में भ्रांति फैलेगी क्या असली नकली दो तरह के प्रत्यक्ष है चित्र का ये चित्र का, ना। चित्र का।, का, ना। नकली का नकली का। चलो का था। थी थी था। है हाँ हाँ नकली नकली का हम नकली शब्द जानबूझ के है प्रयोग नहीं कर रहे उससे भ्रांति फैलेगी तो शास्त्र में लिखा है कि ऐसी बात मत बोलो जिससे भ्रांति फैलती हो वो बात नहीं बोलनी चाहिए नहीं नहीं। हाँ नहीं हमको शास्त्रों की परिभाषा में चलना चाहिए तो क्या है वो विद्या सुरक्षित रहेगी और भ्रांति नहीं फैलेगी तो शास्त्रों की परिभाषा ये है कि शब्द दो प्रकार का है लिखा हुआ भी शब्द है और कान से सुना हुआ भी शब्द है दोनों तरह से हमको जो ज्ञान होगा उस शब्द से वो शब्द प्रमाण कहलाएगा ठीक है कुछ ये तो ये भी ये भी भी हो हैं जैसे जैसे उसमें देख रहे भी उस में उस में एक, एक कुछ समय की सेकंड का फर्क हो सकता है हाँ कोई बात नहीं वो सेकंड का फर्क हो जाए कोई बात नहीं इसलिए तो हम उसका चित्र बता रहे हैं ना कि ये उसका चित्र है तो चित्र देर में भी आ सकता है और आप फोटो खींच के एल्बम में लगा लेते हैं वो तो शादी के फोटो एल्बम पाँच साल के बाद देख रहे हैं तो वो टाइम का तो फर्क हो ही गया ना इसलिए वो चित्र का प्रत्यक्ष है शादी का प्रत्यक्ष नहीं शादी तो वही है जो आंख से देखी थी वो थी असली शादी तो प्रत्यक्ष तो वो था ये तो उसका फोटो देख रहा है ठीक है ना हाँ बोलिए सत्य हो सकती है उसका परीक्षण करेंगे प्रैक्टिकल ये तो शब्द प्रमाण हुआ कि ये दो दिन में चांद पर जाके वापस आ जाएगा ये उसका कथन है शब्द प्रमाण हाँ अब ये शब्द प्रमाण ठीक है या गलत हाँ इसको टेस्ट करने के लिए हमको प्रत्यक्ष करके देखना पड़ेगा प्रत्यक्ष क्या लेना पड़ेगा न एक शब्द एक प्रमाण पर यदि संशय हो जाए कि ये ठीक है या गलत तो अन्य प्रमाण से उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी तो अब इसका प्रत्यक्ष परीक्षण करेंगे कि रॉकेट इसको भेजेंगे वहाँ चांद पे और वापस देखेंगे कब तक लौटता है अगर दो दिन में लौट आया तो प्रत्यक्ष हो गया कि हाँ दो दिन में लौट सकता है और दो दिन में लौट आया और प्रत्यक्ष हो गया तो इस प्रत्यक्ष ने उसकी शब्द प्रमाण की पुष्टि कर दी वो कह रहा था दो दिन में वापस आ जाएगा और दो दिन में लौट आया तो वो शब्द प्रमाण सच्चा हो गया कन्फर्म हो गया हाँ तो अनुमान कर लेंगे कोई और शब्द प्रमाण ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं उसकी कंफर्मेशन के लिए कोई दूसरा प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा अंतिम वेद वो तो अंतिम तो वेद है अंतिम वेद है सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए लेकिन हो सकता है सारी बातें सीधी सीधी आपको वेद में ना मिले पढ़ने को सारी बातें नहीं भी मिलेंगी तो जो मिल जाएगी तो ठीक है नहीं मिलेगी तो फिर अनुमान लगाएंगे अनुमान लगाएंगे कुछ और प्रत्यक्ष का प्रयोग करेंगे कोई ना कोई अन्य प्रमाण से जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक फिर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे हमको संशय कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा पांच कसौटियों में कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा ये पक्की बात है न ऐसा ऐसा नहीं होगा वो या तो झूठा सिद्ध हो जाएगा या सच्चा सिद्ध हो जाएगा कुछ न कुछ सिद्ध हो जाएगा पाँच कसौटियाँ बहुत है सत्य और असत्य का निर्णय करने की उसके अलावा कुछ बचता नहीं है जो इन कसौटियों से सिद्ध ना हो पाए ऐसा कुछ नहीं बचता जैसे ये। जैसे विद्या है ये तो जैसे चल आ, चलो बन्द नहीं मिला। ठीक है प्रत्यक्ष देख लेंगे उसको प्रैक्टिकल करके सिद्ध हो जाती है तो मान लेंगे हाँ कहीं ना कहीं कन्फर्म होना चाहिए आज हम फोटो भेज रहे हैं मोबाइल से आवाज़ भी भेज रहे हैं अब एक साइंटिस्ट कहता है भाई हम कल को गुलाब के फूल की सुगंध भी भेज देंगे मान लो ऐसा कहे गुलाब है हमारे पास पानीपत में और सुगंध भेज देंगे बम्बई मोबाइल से आज वो ऐसा कहता है तो हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे भाई भेज के प्रत्यक्ष दिखा अगर वो प्रत्यक्ष दिखा देगा तो हम मान लेंगे कि सत्य उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से कन्फर्मेशन हो गई और अगर वो नहीं कर पाया तो उसका वचन झूठा कि हम तो घुसुगंध भेज देंगे नहीं भेज पाया तो वो फेल होगी बात जूठी होगी तो लिमिट, हो हो लिमिट हमारे हमारी सोचने की लिमिट है हाँ। हम सारी बातें आज नहीं सोच सकते धीरे हाँ। धीरे धीरे कोई व्यक्ति का दिमाग हमसे ज़्यादा तेज़ चलता है उसने हमसे पहले ज़्यादा अध्ययन कर रखा है उसका दिमाग तेज़ चलता है वो आने वाले पाँच साल बाद की बात आज समझ रहा है तो वो कहता है जी पाँच साल बाद ऐसा हो जाएगा अब तो हमारा इतना अध्ययन नहीं है अनुभव नहीं है इतनी हमारी स्पीड नहीं है तो हमें तो नहीं जचती बात कि ये सुगंध कैसे भेज देगा भाई मोबाइल से सुगंध कैसे भेज देगा वो कह हम भेज देंगे तो हम वेट करेंगे प्रतीक्षा करेंगे भाई करके दिखाओ वो कहेगा पाँच साल लगेंगे हम कहेंगे ठीक है पाँच साल तुम्हारी बात परीक्षा कोटि में रहेगी उसको हम परीक्षा कोटी अंडर कंसिडरेशन रखेंगे हाँ उसको सही भी नहीं कहेंगे गलत भी नहीं कहेंगे वो परीक्षा कोटी में पाँच साल बाद जब वो प्रत्यक्ष करके दिखा देगा जितना टाइम उसने बोला कि पाँच साल बाद हम आपको प्रत्यक्ष दिखा देंगे कि ये सुगंध पानी बस से बंबई जा सकती है मोबाइल फोन से तो पाँच साल के बाद वो करके दिखा देगा और प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया तो मान लेंगे कि ये सच कहता है प्रत्यक्ष में जाएगा तो में भी जाएगा। हाँ प्रत्यक्ष हो गया तो सारे हो जाएंगे प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो फिर सब फेल फेलेशन तो प्रत्यक्ष में होगी या अनुमान में होगी कहीं ना कहीं होगी कहीं ना कहीं उसकी कंफर्मेशन किसी भी प्रमाण से होनी चाहिए चाहे प्रत्यक्ष से हो चाहे अनुमान से हो चाहे कहीं से भी हो ठीक है ना कहीं ना कहीं उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए तब मान्य है तो ये इनकी अपनी है जी या या कुछ देखिए सूत्र मूल संकेत तो मिलेगा वेद में आइडियोलॉजी भाई आप ऐसा करो ऐसा हो सकता है इतना सूत्र मिल गया बहुत है आगे दिमाग लगाओ अब जब दिमाग लगाएंगे तो फिर ईश्वर उनको नॉलेज देगा ज्ञान जो है वो एक गुण है रूप रस गंध शब्द स्पर्श ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सारे गुण हैं ठीक है, है ना और गुण जो है वो द्रव्य में रहता है बिना द्रव्य के कोई गुण नहीं। तो आज मेरे पास जितना ज्ञान है जब मैं पांच साल का था तब इतना नहीं था फिर जब पच्चीस साल का हो गया तब भी इतना नहीं था जितना आज है तो पहले इतना नहीं था आज ज्ञान मेरे पास बढ़ गया ये कहाँ से आया कहीं ना कहीं तो होगा हाँ बता सकते हैं हाँ ठीक है ना तो मतलब दूसरों से पहले ज्ञान दूसरे के पास था हाँ जी। अब हमारे पास आ गया आया ना कहीं ना कहीं से आया हाँ अभाव से भाव नहीं हुआ ठीक है आज जो हमारा पच्चीस तीस पचास साल में जो ज्ञान बढ़ गया तो जो आज मेरे पास बढ़ गया वो पहले कहीं ना कहीं और तो था मेरे पास नहीं था दूसरे के पास था तो मैंने गुरुजी से जाके सीख लिया तो वो कहीं ना कहीं था तो वैज्ञानिक लोग जो मेहनत करते हैं दिमाग लगाते हैं और वो वस्तुओं की खोज करते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है बीस साल पहले उसके पास वो नॉलेज नहीं थी जो आज है जैसे मेरा उदाहरण ऐसे वैज्ञानिक का भी है उसका भी ज्ञान बीस साल पहले इतना नहीं था जितना आज है तो आज जो उसके पास बीस साल में ज्ञान उत्पन्न हो गया ये कहा से आया ये स्वामी जी उसके अविष्कार तो है। है कर दिया तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ वो ज्ञान उसके पास कहाँ से आया ये तो इसका उत्तर ईश्वर ने दिया ईश्वर चेतन ईश्वर जड़ा या चेतन।, चेतन तो ज्ञान गुण चेतन में रहता या तो जीवात्मा में रहेगा या ईश्वर में रहेगा या तो गुरु जी से सीखो या ईश्वर से सीखो कहीं ना कहीं से चेतन से आएगा ज्ञान कुछ मेरे पिछले स्टॉक में रखा है तो वो भी उभर सकता है पिछले जन्म के संस्कार है मेरे पास और मैंने अब मेहनत की तो वो संस्कार जाग गए तो कुछ ज्ञान वहाँ से उदबुद्ध हो गया एक सोर्स तो ये हो गया मेरे स्टॉक में से वो ज्ञान उभर गया दूसरा मैंने अन्य गुरुजनों से सीख लिया और तीसरा ईश्वर से मिल गया ये दो तीन उपाय हैं और है, तो जी जी जी है। बिना समाधि के भी होता है खूब हो मिलता, मिलता है खूब मिलता है सबको मिलता है ईश्वर ज्ञान सबको देता है कुत्ते को देता है बकरी को देता है घोड़े को देता है मनुष्य को देता है देख आ रहा है वो हमला करेगा भाग ले यहाँ से तो एक स्वरूर को सलाह देता वो भाग लेता है फटाफट तो इस प्रकार से ज्ञान हमको ईश्वर देता रहता है हमारे स्तर के अनुसार देता है जैसे एक अध्यापक तीसरी कक्षा वाले को उसके लेवल का पाठ पढ़ाता है फिर पाँचवीं वाला आया उसको उसके लेवल का पढ़ा दिया फिर दसवीं का आया उसको उसके लेवल का पढ़ा दिया फिर एक ग्रेजुएट आया उसको उसके लेवल का पढ़ा दिया तो एक ही टीचर चार लोगों को अलग अलग स्तर का ज्ञान देता रहता है जितना उसका स्तर है समझने का उतना देता है अब पांचवी वाले को बारहवीं का सवाल नहीं बताएगा वो समझ नहीं सकता तो ईश्वर भी हमारी सबकी स्थिति अलग अलग है सबका स्तर अलग अलग है जिसका जितना स्तर होता है उस हिसाब से ईश्वर उसको ज्ञान देता है तो ये सारा ज्ञान ईश्वर से आता है ठीक है, हाँ। ये बीस साल तपस्या करो फिर बताऊंगा पहले बीस साल जंगल में तपस्या करो फिर समझ में आएगा मेरी लग रही क्या नहीं लग रही अभी क्या समझ में आएगा जी अभी समझ में नहीं आएगा आपको जो जो क्वांटम थ्योरी का सवाल पूछेगा ना फिजिक्स का उसको पहले पंद्रह साल बीस साल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी तब समझ में आएगा क्वांटम थ्योरी क्या होती थी। थी। है हाँ ऐसे ऐसे नहीं आएगी समझ में तो ये जितने भी गुण है ये ठीक पदार्थ है ना में है तो कोई कोई से से कर कर दिया दिया ठीक है तो तो ये जब जब जितने भी गुण हैं हैं अलग नहीं हुए मैं ये कह रहा था जिस बात का नियम है गुण द्रव्य के आश्रित रहता हाँ ठीक है तो ये की अलग वो है तो संख्या को बुनाना पड़ेगा और जो तो वैश्विक वो कहने का मतलब ये है वास्तविकता तो ये है कि गुण और द्रव्य एक ही चीज़ है अग्नि को और गर्मी को आप दोनों को ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते भाई ये तो अग्नि है और ये गर्मी आप ऐसे नहीं कर सकते दूर दूर वो साथ ही रहेंगे ना तो अग्नि और गर्मी एक ही चीज़ हुई है। दो चार पांच छः गुणों के बंडल का नाम द्रव्य है अग्नि तो गुण और द्रव्य वास्तव में है तो एक ही योग सांख्यिकी तो यही परिभाषा है अब जो नया छोटा विद्यार्थी नया बच्चा है उसको समझाएं कैसे उसको समझाने के लिए अगर हम ये भाषा बोलते हैं तो उसके समझ में नहीं आएगा तो केवल पठन पाठन की दृष्टि से हमने वैशेषिक दर्शन ने और न्याय दर्शन ने गुण और गुणी को अलग करके समझा दिया और ऐसे समझा दिया बच्चे ने पूछा कि अग्नि किसको कहते हैं तो उसको इस भाषा में समझा दिया कि अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी हो जिसमें रूप गुण है जिसमें स्पर्श गुण है जिसमें ये इस तरह के गुण हैं उस पदार्थ का नाम अग्नि है अब ये समझाने के लिए हमने भाषा बोली वास्तव में कोई जिसमें मतलब जैसे मेरी जेब में पेन है मेरी जेब में पेन है तो पेन और जेब तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है पेन और जेब दो अलग अलग चीज़ें हैं मैं कहता हूँ पेन मेरी जेब में है ठीक है यहाँ तो ये दो चीज़ें अलग अलग है इसी भाषा में मैं बोलता हूँ कि अग्नि से कहते हैं जिसमें गर्मी है तो वो क्या समझेगा गर्मी पैन की तरह कोई दूसरी चीज़ है जो अग्नि में घुसेड़ रखी है उसमें डाल रखी है तो वो ऐसे समझेगा पर उसको मोटी भाषा में ऐसे ही समझाना पड़ेगा दूसरा पहली वाली भाषा जो योग सांख्य की भाषा है उसमें उसको समझ में नहीं आएगा तो समझाने के लिए ऐसा किया गया गुण अलग और द्रव्य अलग बस समझाने के लिए जब उसको समझ में आ गया कि गुण और द्रव्य साथ ही रहते हैं गुण रहता द्रव्य में है और यह भी समझ में आ गया कि साथ साथ रहते हैं अलग होते नहीं ये भी समझा दिया भाई शीर्षिक में कि गुण द्रव्य के आश्रित है ठीक है जब ये समझ में आ गया फिर आगे गहराई में चलेंगे और उसको कह देंगे भाई गुण और द्रव्य सब एक ही है अलग अलग कुछ नहीं ईश्वर और इसको आनंद सब एक ही है ईश्वर का आनंद ईश्वर से अलग करके दिखाओ ठीक अलग नहीं हो सकता दोनों साथ ही रहते हैं तो दो क्या है वो एक ही चीज़ है सिर्फ हमने बोलने को दो बोल दिया वास्तव में है एक ही जैसे ये शब्द वस्तु विकल्प हाँ वो विकल्प वृत्ति है।, हाँ। है तो एक ही चीज़ और हमको दो दो बना के बोल रहे हैं वो विकल्प वृत्ति बस व्यवहार के लिए पठन पाठन के लिए बस इतना ही इसके नहीं, हो। नहीं हो पाएगा समझ नहीं पाएंगे समझा नहीं पाएंगे बस इतने उद्देश्य से गुणगुणी को अलग कर दिया वास्तव में दोनों एक ही चीजें उसमें थोड़ा फ़र्क है हाँ अविधा में और लक्षणा और व्यंजना में थोड़ा फ़र्क है वो भी सब पढ़ने पढ़ाने के लिए हाँ उद्देश्य वही है पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना उद्देश्य वही है किसी बात को हम सीधी भाषा में कह देते हैं किसी को घुमा फिरा के कह देते हैं बस कहने के तरीके हैं कहीं मुहावरे की भाषा बोल देते हैं दुश्मन के दाँत इकट्ठे करना हैं लोहे के चने चबाना आसमान के तारे तोड़ लाना ठीक है <laughs> आसमान के के <तारा laughs> एक तोड़ के भाई। <laughs> स्वतंत्रता तो <laughs> बस वो ठीक है वो तो जुर्म के हिसाब से उतना ही देख पाएगा जैसे मिलेगा जी ठीक हाँ, है तो जो दिमाग होगा हाँ, ना वो इसका गोलक है बुद्धि का बुद्धि का मिलेगा दिमाग तो वैसे आउटपुट आएगी अगर हमने पाप कर दिया और हमको गधे का शरीर मिल गया तो गधे वाला ब्रेन मिलेगा और इस बुद्धि का जो है आउटपुट डाउन हो जाएगी गधे वाली आउटपुट आएगी बस इतनी बाकी दब जाएगी फिर लौट के जब इंसान बनेंगे फिर बढ़िया मिल जाएगा ब्रेन फिर आउटपुट बढ़ जाएगी तो ये बुद्धि साथ चलेगी तो काम, वैसा काम वैसा नहीं करे करेगा काम गोलक के अनुसार करेगी अब यह चश्मा है अगर शीशा साफ है क्लीन है तो दृश्य अच्छा दिखेगा और इस धूल मिट्टी आ गई तो आंख तो वैसी की वैसी है सिर्फ शीशे के ऊपर गड़बड़ हुई ना बाह्य वस्तु शीशे पर धूल आ गई तो दृश्य साफ नहीं दिखेगा तो ये जो शीशा है चश्मा ये ब्रेन है और जो आंख है वो बुद्धि है वो भी जड़े बुद्धि भी जड़े ब्रेन भी जड़े सब जाड़े इंद्रिया भी मन भी सब चीजें जाड़े स्मृति बोला साथ इस स्मृति जो इस शरीर की स्मृतियाँ थी हाँ वो यहीं की यहीं रह गई खत्म स्मृतियाँ यहीं रह जाएंगी क्योंकि स्मृति को उत्पन्न करने में इस गोलक का योगदान है।, है इस गोलक का ठीक है। जब अगले शरीर में गए तो ये गोलक तो यहीं फूक दिया जल गया ना ही तो।, तो ये रह गया और अब इसका योगदान आगे मिलेगा नहीं अगले शरीर में वहाँ तो नया गोलक मिलेगा तो इसका योगदान नहीं नहीं मिलने से यहां की इसलिए स्वामी दयानंद नहीं आती उसमें पिछले शरीर छूट गए तो किसी तो किसी को वो तो सब बेकार की बातें स्वामी नहीं मानते इस बात वो उसमें, उसका हाँ, हाँ, लिखे हाँ, लिखे हाँ। उसमें ये, तो उसके, उसके की की ये, ये उदयवीर ये गौतम मुनि का नहीं है नवाज सहन का ये ये उदयवीर जी का अपना विचार वो मानते है वो तो मानते है हाँ। की योगी जो है बिना शरीर के भी दस दस हजार साल तक समाधि में रहते है उदय वीर जी तो ये भी लिखते है बताओ कौन सा ऋषि ने लिखा है व्याख्या कर रहे हैं योग दर्शन की और उसके भाषा में लिखा उन्होंने व्याख्या में कि योगी लोग बिना शरीर के 10 दस, दस हजार वर्ष तक समाधि में रहते अब ये सारी पुराणों की बातें तो वो उन्होंने लिख डाली और तो वो उनका व्यक्तिगत विचार वो ऋषि का नहीं है योगदर्शन के भाषण आया कि समाधि से प्राप्त करते हैं मतलब पिछले कई जन्मों में हम क्या संभव है तो तो है। वो तो सूत्र में तो ये लिखा योगी आग में बैठता है और अग्नि जलाती नहीं बोलो लिखा योग दर्शन के भाष्य में मानोगे आप तो योगी पत्थर में ऐसे डुबकी मारता है जैसे आप तालाब में डुबकी मारते हैं पानी में योगी पत्थर में ऐसे डुबकी मारता है ये तो योग दर्शन में लिखा है जी। तो बहुत कुछ लिखा है वहाँ पर वो बहुत सी बातें मिलावटी बातें झूठी बातें गलत बातें लोगों ने जबरदस्ती उसमें मिक्स कर दी तो वो ठीक नहीं है वो ऋषियों की बात नहीं है वो बेईमान लोगों की बातें उन्होंने मिक्स कर दी मिलावटी तो व्यास जी के भाष्य में कहता रहा हूँ मिलावट है ये ये व्यास जी का अपना वचन नहीं है कि... क्यों उसकी पांच कसौटियों परीक्षा करो <laughs> में वही बात आएगी हमको संशय आप कहते ठीक है मैं कहता हूँ गलत है संशय हो गया ना संशय हो गया तो पाँच कसौटी फिट करो अगर उस पर टेस्ट कर लो सिद्ध हो जाता है तो मैं मान लूंगा मैं अड़ियल बिल्कुल नहीं हूँ बिल्कुल अड़ियल नहीं है पर हो गया, तो बस होगा अब कोई करके दिखाए तो कह रहे तो प्रत्यक्ष करके दिखाओ हम मान लेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है देखो मैं इसलिए कह रहा था कि हर चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जिसका प्रत्यक्ष नहीं मिलता उसका शब्द प्रमाण है उसका अनुमान प्रमाण है उसका अन्य प्रमाण है कोई ना कोई प्रमाण चाहिए हमने कह दिया मुक्ति होती है आप कहते हैं जी प्रमाण दो हमने कहा ये शब्द प्रमाण है देखो लिखा है हमें वो विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते ना ये शब्द प्रमाण है बात सिद्ध हो गई फिर आपको भाई जी ये तो में में। आप, आपका अपना विचार है क्या पता ये वेद तो ऐसा ना कहता हो आप तो आप अपनी व्याख्या कर रहे हैं आप ऐसा कह सकते हैं तो हमने पहले शब्द प्रमाण दिया उसको हमने आपने उसको संशय में डाल दिया कि साहब ये तो कह नहीं सकते ठीक है या गलत फिर हम उसका अनुमान दे देंगे दूसरा प्रमाण दे देंगे अगर अनुमान से भी ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर हमारी बात वो शब्द प्रमाण की जो व्याख्या हमने की वो भी ठीक माननी पड़ेगी और जो अनुमान से सिद्ध हो रहा है वो भी ठीक सारी बात फिर हमारी ठीक सिद्ध हो जाएगी अब मुक्ति का हम अनुमान बताते हैं आपको ईश्वर सच बोलता है या झूठ बोलता है वेद में लिखा है कि जो है व्यक्ति अगर समाधि लगा ले और पाँच क्लेश दग्ध बीज कर ले योग दर्शन में लिखा है पाँच क्लेश दग्ध बीज कर ले तो उसका मोक्ष हो जाता है ठीक है अब वेद में भी लिखा है कि परमात्मा की अनुभूति करके व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाता है अब हम अनुमान लगाते हैं कि मान लो आज तक एक भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हुई अनादिकाल से आज तक एक भी मनुष्य की मुक्ति नहीं हुई जब आज तक नहीं हुई तो क्या भविष्य में हो जाएगी नहीं, नहीं होगी तो इसका अर्थ क्या निकला ना तो आज तक हुई ना आगे होने वाली तो इसका अर्थ है कि ईश्वर जो है वेद में जो लिख रहा है कि भाई आप समाधि लगाओ और आपका मोक्ष हो जाएगा इसका अर्थ है कि ईश्वर झूठ बोल रहा है आज तक किसी की तो हुई नहीं ना आगे होने वाली तो इसका मतलब ईश्वर झूठ बोल रहा है वेद में जी <coughs> कितनी जगह लिखा है विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थ अविद्या अमृतम अश्नुत लिखा है और अमृतमान शाना स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में आता है यत्र देव अमृतमान शाना की मोक्ष का आनंद लेते तो इसका अर्थ होगा यदि आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई और ना आगे भविष्य में होने वाली तो फिर ईश्वर झूठा मानना पड़ेगा अब विचार कर लो ईश्वर झूठा है या हमारा विचार झूठा है दो में से एक जूठा है एक सच्चा है, है तो वो प्रत्यक्ष को भी नहीं मानेगी फिर क्या कर लोगे आप बहु देखो ये सूरज होगा तो मैं तो नहीं, नहीं मानता सुनिए सुनिए सुनिए जो ये कहता है मैं वेद को नहीं मानता है। मैं वेद को नहीं मानता कल वो प्रत्यक्ष प्रमाण पे भी मुकर जाएगा साहब मैं तो प्रत्यक्ष को भी नहीं मानता उसको तो कैसे समझाएंगे उसको कैसे समझाओगे तो वेद को भी मानना पड़ेगा हम उसको तर्क से पहले वेद समझा देंगे कि वेद वेद एक प्रमाण है, मानना पड़ेगा, उसके बाद सारी बात हम वेद से सिद्ध करते रहेंगे जो कहता मैं वेद को नहीं मानता उसका यह कहना गलत है वेद तो प्रमाण है जो प्रमाण कोई नहीं मानता उसको नहीं समझा सकते आप स्वामी जी हाँ जी हाँ जी छूट जाता है बिल्कुल छह घंटे के लिए छूट गया सब तो तो गया सब कुछ अनुमान अनुमान होता हो दर्शन का प्रमाण दर्शन में लिखी जैसे निकले परीक्षा को अब ये बात दर्शन में फैल हो रही है दर्शन के बाद वेद से प्रमाणित करना पड़ेगा कि दर्शन की बात ठीक है या गलत वो स्वत प्रमाण नहीं है क्योंकि दर्शन किसने लिखा मनुष्यों ने और मनुष्य अल्पज्ञ है उसमें गलती हो सकती है अब वो गलती है या नहीं है तो उसको फिर वेद से टैली करना पड़ेगा क्योंकि वेद ईश्वर का वचन है उसमें गलती नहीं हो सकती वो अंतिम प्रमाण तो है इसलिए इसका संशय वेद से फिर कन्फर्म करना पड़ेगा अगर वेद दर्शन की बात की पुष्टि करता है तो फिर दर्शन की बात ठीक है अगर वो उसका विरोध करता है तो फिर वो बात गलत है तो में स्वामी जी इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो का, तो का, का इंजीनियरिंग का सारा वेदों का ज्ञान है।, तो है स्वामी ना उसकी पांच कसौटी में परीक्षा कर लो पांच कसौटी से फिल्टर हो जाएगा ये मिलावट, हाँ, मिलावट है न, हाँ दर्शन में उपनिषद में धरती पे कोई भी किताब किसी भी किताब की सच झूठ की परीक्षा पांच कसौटियों से हो जाएगी दर्शन की भी हो जाएगी उपनिषद की हो जाएगी मनुस्मृति की हो जाएगी सब की हो जाएगी तो उसको ले यही बात है हाँ? तो ये ऐसा मतलब हाँ? तो इतिहास में डाल दिया। जी। हाँ तो है सकते है। ना इतिहास की फिर परीक्षा करेंगे अब वो कहे मेरा दादा जो है कान से रोटी खाता था इतिहास की आप मान लो गेद गे? पांच कसौटियां आएंगी पांच कसौटियों में वेद भी है तो पांच कसौटियों में कहीं ना कहीं उसको सिद्ध करना पड़ेगा जो बात पांच कसौटियों में कहीं भी सिद्ध नहीं हो रही वो झूठ है और जो कहीं से भी सिद्ध हो जाए वो मान्य है तो इतिहास के नाम से कहकर के हम सच नहीं मान लेंगे इतिहास की भी परीक्षा करेंगे जैसे मैंने कहा इतिहास में कोई कहे कि मेरा दादा जो है वो कान से रोटी खाता था तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे तुम्हारी किताब में लिखा तो हम मान लेंगे तो जो साठ साल हो कुछ भी नहीं खाते ठीक है तो के वैज्ञानिक लेकिन मतलब उसने मतलब कभी भी मतलब उसमें वो अंदर भी राखिया तो मतलब उसने पंद्रह दिन तो वे लगभग कितने नहीं। नहीं। तो सारे लेकिन उसका पर ये भी नहीं लेकिन उसका फिर भी कुछ नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। जितना पेशाब कहा ना इतने दिया मतलब हर व्यक्ति की अक्षमता भी अलग अलग उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई थी वो ये आई थी कि पेपर में छापा लोगों ने कि पैंसठ साल से कुछ नहीं खाता ये न खाता न पीता पैंसठ साल से तो दिल्ली के एक टेलीवन टेलीविजन के पत्रकार ने उससे पूछा लाइव लाइव टेलीकास्ट में उसने उससे पूछा कि भाई तुमने इसको पैंसठ साल देखा या पंद्रह दिन देखा बोलो जी हमने तो पंद्रह दिन देखा है तो तुम पैंसठ साल की गारंटी कैसे ले रहे हो उसकी वहीं सारी हवा निकल गई उसने कहा कि हम तो पंद्रह दिन की ले रहे हैं हम पैंसठ साल की नहीं लेते दिन तो रह सकता है तो दिन तो, खीच लेगा दिन खीच लेगा। उसे तो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी उसको समझाना तो पड़ेगा ना सृष्टि नियम के विरुद्ध काम तो नहीं हो सकता सृष्टि नियम एक कसौटी है भाई आप रोटी खाते है मैं खाता हूँ सब लोग खाते है तो वो क्यों नहीं खाएगा फिर तो रावण की और कुंभकरण की मूछ वाली बात भी ठीक हो जाएगी वो तो लिखा है मूछ हाँ। आकाश में तक खड़ी रहती थी। फिर तो ये कुंभकर्ण की वो आपको पता कैसे करते है एक सौ चौदह दिन देखा है कभी हाँ आपको उनकी विधि पता नहीं है मुझे पता है <laughs> <laughs> वो कैसे करते हैं एक दिन वो नींबू का पानी पीते हैं शरबत पीते, पीते हैं एक दिन पीते हैं फिर एक दिन नहीं पीते फिर दो दिन नहीं खाएंगे फिर तीसरे दिन फिर शहद पियेंगे कुछ नींबू शरबत पियेंगे कुछ हल्की सलाद फलाद खा लेंगे फिर दो दिन छोड़ देंगे फिर एक दिन खा लेंगे फिर दो दिन छोड़ देंगे ऐसे करते हैं वो एक दिन ये जैनियों से पूछा मैंने जो जैन परिवार लोग ऐसे करते हैं उनके घरों में जाके पूछा भाई आप कैसे करते हो तो उन्होंने बताया मैं ऐसे, ऐसे करते हैं तो ऐसे तो चल जाएगा वो, वो, ठीक नहीं। वो, भी वो हो सकते है वो तो सृष्टिक्रम के तो अनुकूल है हाँ। पर वो वैदिक नहीं है वो अलग विषय वैदिक नहीं है पर वो सृष्टिक्रम के अनुकूल है ठीक है आगे किया जो व्रत की कुछ कर तो में तो मैंने आराम से शाम ने रात को उसमें भोजन बाहर निकल गया ठीक है तो सोमो अधिपति मतलब उसमें मंत्र का पाठ कर रहा था इस साइड में ठीक ठीक है है तो सुबह पराठे बना रखे ठीक है आलू के ठीक है तो वो बोले भोजन कर ले तो भोजन करने के लिए बैठ गया तो खाया।, पहली खाया नहीं ठीक है तो मैंने तो मैं जबरदस्ती एक सौ परोठा खाया लेकिन मतलब थोड़ी सी भी बाकी मैं दो तीन पर खा जाए मैंने सोचा मैं दोपहर तो तो तो मैं तो तो थे। तो ना बोले रोज उस दिन पूरा का पूरा एनर्जी खूब रही हाँ एनर्जी खूब रही और रोटी वोटी कुछ खास नहीं खाई कुछ नहीं खाए समझ गया तो अगले दिन फिर ठीक है अगले दिन मैंने पानी पिया दिन दिन दिन भी भी मैं लगातार तक तक थोड़ा सा पानी पानी ठीक ठीक है है एक बस उसमें रहा पूरे दिन। अच्छा बिल्कुल कुछ भी नहीं और दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं खाया नहीं कुछ, ना, खाया, कुछ नहीं खाया। भी ठीक है ठीक है ठीक है मान लिया मतलब टूटने लगे तो आपका काम कैसे चला जो आपके फैट अंदर पड़ा था ना चर्बी उससे आपको एनर्जी मिल रही थी वो चर्बी गलने लग गई इसलिए भार उतरेगा खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी तो यूज़ होती है ना शक्ति तो खर्च होती है वो शक्ति कहाँ से आएगी इस चर्बी में से आती है इसलिए जो लोग भार कम करते हैं उनकी चर्बी घट जाती है खाना उनका बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं सलाद खाओ दाल खाओ सब्जी खाओ उबली उाओ घी तेल मिठाई मिठाई सब बंद तो उनकी एनर्जी वो यहाँ से मिलती है चर्बी से वो कम हो जाता, जाता है है है फिर उसके मतलब थोड़ी सी दही ठीक, है। ठीक मतलब है। हो, तो कई तक मैं एक समय थोड़ा सा दूध लेकिन मतलब बहुत अच्छा तो महसूस लेकिन दस किलो वजन टूट गया मतलब तो बस ऐसे ही होता है <laughs> वो वो काम करेंगे तो यही होगा फिर हाँ। कुछ ना कुछ होगा गड़बड़ तो तो फिर उसने बताया तो मैं उस उसके संपर्क तो में भाभी सारी चीज चेक करवाता गड़बड़ा था डॉक्टर कोई बात वो तो हो सकता है फिर मैं मतलब ठंडक आ गई तो हम जो सामान्य रूटीन चल रहा है यदि उसमें तोड़ फोड़ करते हैं ना फिर उसका रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन हो गया आपको पर उसमें मरता नहीं आदमी जी तो सकता है दही खा के बहुत लोग जी रहे दूध पी के बहुत जी रहे हैं ये आपके बहादुरगढ़ वाले स्वामी जी दूध पी रहे हैं बताओ बीस साल हो गए उनको तो दूध है खाए। अब शुरू हो गए हाँ तो अब शुरू कर दिया होगा कितने साल तक दूध ही पीते थे वो हाँ कुछ हाँ, तो <laughs> <laughs> हाँ, तो, भी तो अच्छा मतलब दूध पे आदमी जी सकता है कोई दिक्कत नहीं है दूध तो बहुत बढ़िया भोजन है अपने सनत कुमार जी वो लगभग दूध ही लेते थोड़ा बहुत चावल का खा लिया दूध चावल जौ का दे बस इतना ही खाते हैं वो रोटी वोटी तो खाते ही नहीं सनत कुमार जी को जानते हैं सेहत भी ठीक है अच्छी है उनकी पर दूध पीते हैं अच्छी तरह और चावल खाते हैं दलिया खाते हैं अच्छी सेहत है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं चावल, तो आ गया हाँ बस वो अन्य आ गया इतना पर्याप्त है और पर थोड़ा दूध पी लिया हो गई पूरी जीने के लिए तो बहुत थोड़ा भोजन चाहिए बाकी दो लोग स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं तो स्वाद के चक्कर में खा रहे बाकी जीने के लिए तो थोड़ा ही चाहिए इस बाद में लग गई ना तो बाहर कम हो गया इसलिए कम हो गया जब खर्ची ज्यादा हो गई और इनकम कम रही इसलिए बाहर कम होने के लिए हाँ वैद्य की सलाह ऐसी करना चाहिए अपनी इच्छा से नहीं हाँ। कुछ भी करो वैद्य की देख रेख में करो तो क्या बिगाड़ नहीं होगा शरीर में अब मैं भी शाम को एक कटोरी सब्जी खाता हूं और अच्छा वाला जीरा दिन में एक रोटी खा लेता हूं सुबह कोई हल्का दूध दलिया ले लिया दोपहर में एक रोटी दाल सब्जी खा ली और शाम को एक कटोरी सब्जी खा ली बताओ क्या दिक्कत अच्छा वाला जीरा तो फिर वो फिर तो खाना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छा मतलब जैसे आसन बहुत था सारी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो होता ही। नीम। नीम। अच्छा। आज भी, ना आज भी हाँ। मेरे को फिर मैं लेकिन शरीर में इतनी बढ़िया ठंड लग रही काफी दिन आज भी ये चीज कर ना ना ना तो तो तो आज भी नीम नीम पीने चाहिए इतनी ठंडक ठंडक ठंडक देती है है है है है है है बहुत देता वो बिल्कुल सही इसीलिए इसीलिए कह रहा पूछ के तो अपनी मर्जी से करनी है ना। हाँ। उसमें आनी आनी हो जाती हर कई बार हम ये ना ये वहा दे दो चार पी चारियेगी पता नहीं दे भाई, कुछ तो भी होता है इसलिए जानकारी करके करना चाहिए नहीं तो फिर नुकसान होता उसका ठीक है जी तो स्वामी जी जैसे निर्विचार है बैठ गया भी तो ये समझ गया बैठ गया कोई भी भी भी नहीं उठा। है. तो ये समझ ना तो मतलब कोई भी कुछ वृत्ति निरोध का स्वरूप तो है अगर कोई विचार नहीं उठा कितनी देर तक अच्छा, है, फिर एक घंटे तक ऐसे खाली बैठे रहे चुपचाप हाँ। कोई ईश्वर चिंतन भी नहीं, नहीं करना चाहते तो नहीं, तो नहीं भी कर हाँ, तो जो मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपने ईश्वर चिंतन भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया हाँ। बिल्कुल शून्य विचार शून्य वो कितनी देर रहा वो पूछ रहा हूँ मैं वो थोड़ी देर रहा। हाँ तो ऐसा हो सकता है पर वो थोड़ी देर ही रह पाता ज्यादा नहीं रह पाता तो वो कठिन है बहुत तो तो ना सेकंड नहीं इनका तो अधिक भी होगा इनका लंबा अभ्यास है बहुत दिनों से करते हैं अभ्यास तो इनका लंबा भी हो सकता है पर वो बहुत लंबा नहीं टिक पाता क्योंकि फिर वो मन में ताकत तो है ना आत्मा में मन में ताकत है वो फिर चुप बैठता नहीं उसके आदत पड़ी है विचार उठाने की कोई ना कोई तो उठाएगा वो आदत पड़ी हुई है ना विचार उठाने की तो बहुत बहुत लेकिन ए, ए, ए, ए, तो क्या आ, हो है? सकता है हो सकता क्या हो? इस कैसा है, है? अच्छा मैं मतलब कैसा शरीर में भी ईसा ऊर्जा कोई भी खर्च नहीं हो रहा है खाली खा लिया मतलब बहुत बढ़िया महसूस मतलब हल्का लगता है हाँ हल्का लगता है कोई बोझा विचारों का बोझा कोई चिंतन कोई राग कोई द्वेष कोई दबाव ऐसा कुछ नहीं लगता है हाँ बस बिल्कुल पूरा कंट्रोल दिखता है हाँ ठीक बात ऐसा हो सकता है पर योग दर्शन में जो समाधि के स्वरूप बताए हैं उसमें वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ विषय होना चाहिए कोई भी एक विषय जैसे वितर्क समाधि है उसमें पंचमाभूत का विषय फिर विचार समाधि में तन्मात्राओं का है फिर आनंद समाधि में इंद्रियों का है अस्मिता में जीवात्मा का है और असंप्रज्ञात में फिर ईश्वर का है तो वो योग दर्शन कहता कोई ना कोई को तो बना ले, मतलब एक विषय बना के चाहिए को हाँ, हाँ कोई ना कोई विषय रहना चाहिए हाँ। और बिल्कुल विचार रोक दें तो शून्य कर दें विचारों से वो भी हो सकता है वो अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है निर्विचार ये नहीं है निर्विचार उसका तात्पर्य अलग है वो तो निर्विचार समाधि कह रहा है उसमें जीवात्मा की अनुभूति होती है वो अस्मिता समाधि को भी इसके अंतर्गत जोड़ना पड़ेगा जो चौथी है ना वितर्क विचार आनंद और अस्मिता तो अस्मिता समाधि का विषय है जीवात्मा और निर्विचार जो वहाँ लिखा है वो उसके अंदर निर्विचार का जो विषय था तन्मात्राएँ वो भी आएगा और आनंद समाधि का विषय है इंद्रियां वो भी आएगा और जीवात्मा भी आएगा इतना सब चीजें आएंगी तब जाकर के वो निर्विचार वैशारद्य बनेगा ठीक है ना तो उसमें कोई, कोई हाँ, ना कोई तो ऑब्जेक्ट रहेगा विषय तो रहेगा।, रहेगा और फिर उसके अभ्यास करते करते फिर जब अच्छा स्तर हो जाएगा फिर शांति आनंद खूब रहेगा ये सही बात ये ठीक बात स्वामी जी आपका दिन का है या कहाँ यहाँ तो हाँ यहाँ ग्यारह एक बजे तक एक बजे तक तो यहाँ चलेगा कार्यक्रम तब तक तो मैं यहीं हूँ हाँ उसके बाद भी यहीं हूँ कहीं जाना नहीं तो बाहर का शाम का कल वहाँ है नहीं सत्संग नहीं है कल तो वहाँ कोई भी नहीं है शाम को वो तो रात को फिर अपनी भजन संध्या करेंगे कोई भजन वजन गाएँगे उनको तो गीत तो गाने मजा लेना <laughs> इनका तो मेला है ये तो से हाँ हाँ वो तीन तक ये हट जाएगा शोर शराबा ये जाएगा शोर हाँ थोड़ा बीच में थोड़ा गैप भी चाहिए ना विश्राम भी तो चाहिए चार से कर लेंगे ये साढ़े तीन कर लेंगे साढ़े तीन साढ़े तीन कर लेंगे हाँ साढ़े तीन से कर लेंगे थोड़ा क्योंकि एक बजे तक तो ये मेला रहेगा दो तक तो इन्हें निकल निकलने में ढाई तीन बज जाएंगे क्योंकि समान भी तो उठाएंगे ना दो ढाई तक तो खाना पीना चलेगा एक घंटा इनको सामान समेटने में लगेगा तो साढ़े तीन तो यूँ बच जाएंगे तो जब तक ये सारा नहीं बट जाए उसके बाद बैठेंगे बैठेंगे यहीं बैठेंगे हाँ सुबह मैं आऊँगा हवन में सुबह भी आऊँगा वो तो दस बजे आएंगे हाँ दस बजे हैं, हम तो हवन तो आठ सवे तक पूरा हो जाए हाँ उसमें मैं साढ़े बजे आ जाऊँगा हवन के बाद प्रवचन के लिए आऊँगा और फिर इनके मेले में रहूँगा फिर मेले के बाद हम अपनी एक क्लास करेंगे फिर रात को एक और करेंगे तीन चार क्लास मिलेगी कल ठीक है ना चलिए अब मंत्र कर लेते हैं लो जी इसको बंद कर दो तो।